ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के ष्ट अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ सातवें अधिकरण का विचार आज होना है उपासना में आसन का नियम छठे अधिकरण में बताया गया बैठकर के ही उपासनाएं करनी है ऐसा अब सातवें अधिकरण में जैसे छठे अधिकरण ने आसन का नियम बता दिया है ऐसे क्या ल का भी उपासना के लिए नियम रहेगा या दिग्देश कालादि का कोई नियम नहीं है ऐसा संशय होता है इस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण कर ले हम लोग दिग्देश काल नियमो विद्यते था न विद्यते विद्यते वैदिकत्वेना कर्मस्वेतर्न नियम्यते मनोनुकूल दृष्टा देश भाषण तो काल दिग्देशलनियम उपासनसुते विद्यते अथवा अथवा दिग्देश न ऐसा संशय हैं ये जो काल नियम दिग्देशय उपासना में पालनीय है जैसे कर्म में पालन करना होता है दिग्ग का नियम देश का नियम काल का नियम ऐसे क्या कर्म भी वैदिक है और उपासनाएं भी वैदिक है वेद के द्वारा प्रतिपादित है तो वैदिक साधन विशेषो कर्म में आदि नियम है तो वैदिक साधन विशेष जो उपासनाएं हैं उनमें भी कर्म के तरह इनका नियम माना जा इत्याकारक पूर्वपक्ष है वह पूर्वपक्ष यहां पर उत्तरार्ध में बताया जा रहा है द्वितीय प्रथम श्लोक के ये तस् कर्म सुदर्शना ये, ये सर्वनाम दिग्देश काल नियम का परामर्शक है इसलिए ये त निकलेगा दिग्देश काल नियम से तो कर्म में दिग्विषयक नियम काल विषयक नियम देश विषयक नियम देखा जा रहा है ऐसे ये कर्म में वैदिकत्व होने से जैसे नियम है वेद प्रतिपादित कर्म में ये तो कहते कर्मगत वैदिकत्व रूप समानता उपासना में भी है और उपासना भी मानस कर्म है वेद प्रतिपादित हैं, तो उपासना नाम वैदिकत्वेन ऐसे जोड़ देना उपासनाएं भी वैदिक होने से कर्म के तरह तो दिग्देश काल नियम विद्यते उपासनेशु ये पूर्व पक्ष रहेगा उपासना में भी दिग्देश काल का कर्म के तरह नियम रहेगा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत उपासनेशु दिगादीर न नियम्यते ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी उपासनेशु का अध्यय करना उपासनाओं में दिग्देशादि का नियम नहीं है नियमों नीद्यते क्यों तो कहते इसलिए कि उपासना में मुख्य साधन माना जाता है एकाग्रता को इसलिए एक एकाग्रस् अविशेषेण एकाग्र एकाग्रस्य न होकर के आएगाग्र ऐसा होना चाहिए क्या है उसमें एकाग्रस् एकाग्र से ऐसा होना था एकाग्रस्य ऐसा नहीं एकाग्र यानी एकाग्रत्व एकाग्रता इस अर्थ में एकाग्र होता है यानी वाक्य शब्द भी पूरे होने चाहिए उतने ही ज्यादा भी नहीं होने चाहिए एकाग्रता लगाएंगे तो ज्यादा हो जाते है एकाग्र तो एकग्र अविशेषण का एकाग्र यानी एकाग्रता चित्त की वह जरूर चाहिए और वह चित्त की एकाग्रता चाहे वह पूर्व पूर्वाभिमुख होकर के ध्यान कर ले या पश्चिम अभिमुख होकर के ध्यान कर लें पूर्व देश में कर ले या पश्चिम देश में कर ले उत्तर देश में कर लें काशी में करने वाले का चित्त भी एकाग्र होना चाहिए तब ध्यान होता है हरिद्वार में बैठकर के भी ध्यान करेगा या अपने घर में बैठकर के भी ध्यान करेगा तो चित्त की एकाग्रता ध्यान के लिए आवश्यक है देश ने ये नहीं कि घर में ध्यान नहीं करो तीर्थ पर ही बैठकर के ध्यान कर लो कहीं पर भी ध्यान करें लेकिन ध्यान के लिए जरूरत जरुर, है एकाग्रता की चित्त के एकाग्र ये प्रधान साधन है चित्त का उपासना का चंचल चित्त व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता इसलिए योग में चित्त की पांच भूमिकाओं में से पहली दो भूमिका वालों को कहा गया ध्यान का अनधिकारी मूढ़ और क्षिप्त, वाला क्षिप्त याने विक्षिप्त चित्त बाहरी भटकता रहता है हमेशा थोड़ा भी अंतर्मुख नहीं है चित्त जिसका एक क्षण के अल्प हिस्से में भी कभी अंतर्मुख नहीं होता एकाग्र नहीं होता ऐसा चित्त जिस व्यक्ति का है वह माना जाता है कि ध्यान का अधिकारी नहीं है हाँ तो विक्षिप्त तो है जिसका चित्त बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है थोड़ा अंतर्मुख भी रहता है और अधिक बाहर रहता है वह कि हो जाता है ध्यान का अधिकारी वह प्रयत्न करेगा तो अंतर्मुख हो जाता है क्योंकि कुछ क्षण के अल्प हिस्से में क्यों ना हो चित्त अंतर्मुख हो जाता है उसका तो प्रयत्न करेगा तो अंतर्मुखता बढ़ सकती है एकाग्रता बढ़ सकती है उसकी हाँ। तो एकाग्रता उपासना के लिए जरूरी है वो प्रधान साधन है नहीं नहीं अभी सुनिए तो एकाग्रता जो है ये प्रधान साधन है किसका ध्यान का वह एकाग्रता बहुतों में दिखती है देश निरपेक्ष काल निरपेक्ष और आपके देश काल दिशा निरपेक्ष कहीं पर भी वो बैठता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है ठीक से ध्यान कर सकता है अधिक से अधिक साधकों में ये देखा जाता है का अर्थ है यदि देश का नियम होता काल विशेष का नियम होता और आपका दिशा विशेष का नियम होता तो उससे विपरीत तो देश में उससे विपरीत काल में उससे विपरीत दिशा में ध्यान करने वाला जो है उसका चित्त एकाग्र ही नहीं होता ध्यान होता ही नहीं होता है, दिग्देश काल के निरपेक्षता से भी तो दिग्देश काल को अव्यभिचरित साधन नहीं माना जाएगा वो अव्यभिचरित साधन नहीं है अव्यभिचरित साधन है कैसा भी देश हो कैसी भी दिशा हो और कोई भी काल हो लेकिन यदि एकाग्रता है तो उस व्यक्ति का ध्यान होता है उपासना होती है उससे और सारे दिग्देश काल के नियम का पालन होने पर भी यदि चित्त की एकाग्रता नहीं है तो उपासना नहीं हो पाती इसका अर्थ है अन्वय सहचार वितरिक सहचार से निश्चित है कि उपासना का ध्यान का प्रधान साधन अव्यभिचिर साधन एकाग्रता है और बाकी तो होने पर भी होता है नहीं होने पर भी होता है कार अर्थ अन्यथा सिद्ध है उसे अन्यथा सिद्ध कहा जाता है वो अन्यथा सिद्ध उसके कहा जाता है वो कर्म में उनका उपयोग कर्म में तो नियम है उपासना में नहीं व्यास जी कह रहे हैं तो उनका तो मानना पड़ेगा ना पड़े व्यास जी ने लिखा नहीं कि सहकारी है गीता तो, है। तो गी, गीता में भी बताया ना कल वो तो आसन के नियम के अनुसार वो बाह्य आसन और शारीर आसन का तो गीता ने भी नियम बताया है लेकिन ये जो है दिग्देश कालादि के विषय में वह उनके लिए बिल्कुल छोटा सा अंकुर मात्र एकाग्रता का है और एकाग्रता बढ़ाने में वो सहयोगी है वो साधन के साधन है कहीं पर भी रहे एकाग्रता नहीं है तो ध्यान नहीं होगा का अर्थ है एकाग्रता है तो ध्यान होता है तो एकाग्रता को सू संपादित करने के लिए सहयोगी बन जा वो अलग बात वो साधन के साधन है तो साधन के साधन को जैसे कुलाल का पिता यदि कुलाल को जन्म नहीं देगा तो घड़ा बनता ही नहीं तो कुलाल के पिता को भी घड़े का साधन मान, माना जाएगा क्या वो अन्यथा सिद्ध है कुलालत्व रूपे न कुाल कारण है यह अलग बात है कि कुलाल को जन्म उसके पिता ने दिया है तो घड़े का जो साधन है कुलाल उसका साधन बनेगा ऐसे उपासना का साधन बनेगी एकाग्रता और एकाग्रता में सहयोगी बनेंगे ये वो अलग बात वो कुलाल के पिता के तरह हैं लेकिन कुलाल का पिता न नहीं होगा तो घड़ा बनेगा ही नहीं ऐसा नहीं लेकिन कुलाल ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा इसलिए कुलाल को कारण माना जाता है घड़े का कुलाल के पिता को नहीं वैसा यहाँ पर एकाग्रता में सहयोगी भले ही ये बन जाए जा हाँ, हाँ। उसके सहकारी भी तब कहा जाता है कि उस वो जिसके प्रति साधन है उसमें इनका उपयोग हो तब तो उपासना में इनका उपयोग नहीं एकाग्रता में उपयोग है तो एकाग्रता तक ही वो सीमित रहेंगे नहीं तो फिर सहयोगी कारण भी मानेंगे ना तो जैसे सहयोगी कारण वो बर्तन है भोजन के लिए आटा चावल दाल के तरह ही बर्तन ना हो तो नहीं बनता वो सहयोगी कारण होने पर भी होने पर ही बनता है नहीं तो नहीं बनता वो क्या नाम कार्य तो उसको सहयोगी माना जाता ऐसे सहयोगी नहीं है नहीं तो फिर जिन जो दीग देश काल का नियम पालन नहीं करते हैं उनके द्वारा उपासना होगी नहीं लेकिन देखा जाता है कि सारे स्थानों पर उपासक रहते हुए देखे जा रहे हैं वो, उन्होंने उपासना के फल को प्राप्त किया है ध्यान के फल को सारे दिशाओं में दक्षिण में भी रमन महर्षि जैसे महापुरुष हुए हैं उत्तर में भी हुए हैं तो कोई दीक देश काल का नियम उपासना में नहीं है एकाग्रता के लिए उनकी उपयोगिता है इसलिए एकाग्रता तक वो सीमित रहेंगे और एकाग्रता में भी वो खाद पानी का काम मात्र करेंगे थोड़ा सा उसे पुष्ट करेंगे तो एकाग्र से अविशेषे न दिगाधिर नियमित है तो एकाग्र यानी चित्त की एकाग्रता अविशेष है का अर्थ है साधारण रूप से सर्वत्र कारण है बिना एकाग्रता के नहीं हो पाता आपका ध्यान इसलिए एकाग्रता ही आवश्यक है अव्यभिचारिणी है तो ऐसाग्र अविशेषेन दिगादीर नियम्य तो कहा यदि ऐसा है तो श्वेता उपनिषद में एक मंत्र आता है समय शुचो शर्करा वन्य वालुका विवर्जितें शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकुले अनुकूले न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाता निवाताश्रयण प्रयोजयत कार्य मन को वहां ध्यान में लगा दे ध्येय में समाहित करें जो उबड़ खोबड़ देश न हो समान हो समतल हो सुचित यानी पवित्र स्थान हो शर्करा वन्नी तो शर्करा यानी कंकड़ से युक्त और वन्नी यानी बहुत ज्यादा गरम प्रदेश न हो वालू का यानी रेती हवा के साथ उड़ने वाली ना हो शब्द बहुत जहां होता हो ऐसा ना हो जलाशय का मतलब जहाँ बहुत ज्यादा ये है नमी आदि वहां ऐसा स्थान ना हो तो ऐसे स्थानों में और वो भी क्या करें? गुहा आदि स्थान पर जहाँ बहुत ज्यादा तेज हवा न चलती हो बैठ करके ध्यान करें। ऐसा कौन बता रहा है वेद का मंत्र ही श्वेता श्वेतर का मंत्र है तो इसलिए ये तो स्थान का नियम बताया जा रहा है देश का नियम बताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि देशादि नियमित ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं मनोनुकूले उक्तेर दृष्टार्थम देश उस मंत्र में समय सूचो इत्यादि देश का कथन यद्यपि हुआ है लेकिन वह उपासना के लिए नहीं उपासना के प्रति अव्यभिचारी साधन देश का नियम है ये बताने के लिए नहीं अभी तो उसका संकीर्तन है दृष्ट प्रयोजन वाला तो फल क्या है उसका उपासना का तो अदृष्ट फल है अदृष्ट फल है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि और दृष्ट फल भी है सगुन अहंग्र उपासना है तो उसका साक्षात्कार लेकिन सगुन साक्षात्कार के लिए इन देश आदि की साधनत्वने रूपेन ना अपेक्षा नहीं बता रहा है वो मंत्र दृष्ट फल है कि दृष्ट जो विक्षेप है वो दृष्ट विक्षेप से रहित स्थान हो इतना मार्थ मात्र उसका ये है उद्देश्य नहीं तो दृष्ट विक्षेप उपस्थित हो जाएंगे तो प्रधान जो साधन है एकाग्रता वो नहीं हो पाएगी इसलिए समय सुच इत्यादि जो विशेषण बताए हुए हैं देश के वे सब के सब एकाग्रता के अनुकूल हैं। इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया मनो ये सब विशेषताएं देखे लेकिन मुख्य विशेषता है प्रधान कि मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए का मतलब जहां मन ठीक से एकाग्र हो जाए ऐसा स्थान होना चाहिए बस तो ये मंत्र भी मनोनुकूले यह विशेषण जोड़ करके ये एकाग्रता में इसका उपयोग बता रहा है ये नहीं कि यही स्थान विशेष होना चाहिए ये नहीं बता रहा है ये अभिप्राय है तो मनो इसलिए कहते हैं मनो अनुकूल इतिर यानी वचनात्ति श्रुतेर मनो अनुकूल ये जो पद प्रयोग किया है इससे दृष्टार्थम देश वो दृष्ट जो विक्षेप होते हैं जिन स्थानों पर ऐसा स्थान न हो यह बताने के लिए उदृष्ट प्रयोजन यह है तो भाष्य को देखिए दिग्देश काले सुशय उपासना में दिग्देश काल विषयक संशय होता है किम अस्थि कश्चिन नियमों दिग्देश कालेश सप्तमी है तो दिग्देश काल विषय कोई नियम उपासना में है अथवा विक्देश काल विषयक नियम उपासनाओं में नहीं है इस प्रकार का संशय है तो पूर्व पक्ष है कि प्रायेने, प्रायेन वैदिकेशु नियम दर्शनात् किए प्राए वैदिकरंभ दिगायदर्शनाहािम यस मति तं प्रतिह एव अर्थल तो ये कहते हैं कि प्राय प्रायण का अर्थ है प्राय ये देखा जाता है कि जो वैदिक कर्म है आरंभ शब्द का है कर्म तो वैदिकेशु आरंभेशु अनेक कर्मसु तो वैदिक कर्मों में दिगादि नियम दर्शनात तो ये यज्ञ इस प्रकार के स्थान पर करें इस दिशा में करें इस काल में करें दर्श पूर्णिमा साभ्या स्वरूपाम इत्यादि में पूर्णिमा और अमावसारूप काल बताया गया प्राचीन प्रवण आदि स्थान में करना होता है वैश्वेव याग पितृ कार्य जो होता है वैदिक व मध्यान्न में करना होता है देव कार्य पूर्वान्न में करना होता है काल का नियम इत्यादि ये जो नियम है काल का देश का ये वैदिक कर्म में प्राय देखा जाता है तो ये कहा कि प्राए वैदिक आरंभेश् कर्मसु दिगादि नियम तो, श्यात ये तो दृष्टांत हुआ अव पूर्वपक्ष बता रहे हैं द, अपना मत कि श्यात कस्िम इह शब्द उपासना का पार्शक इह यानी में भी कस्चि नियम श्यात उपासना में भी नियम हो सकता है उपासनेसुअ कचिद इति सियाने इस प्रकार का यश्य मति निश्चय है कर्म के तरह उपासना में भी दिग्देश काल का नियम होना चाहिए ऐसा जिसका निश्चय है तम प्रति ऐसा विपरीत निश्चयवान पूर्व पक्षी के प्रति आह सिद्धांती बता रहे हैं कि दे, दिग्देश कालेषु अर्थलक्षण एवं नियम तो दिग्देश काल के विषय में नियम हैं लेकिन वह अर्थलक्षण का अर्थ है दृष्टफल का ज्ञापक नियम है ध्यान ऐसे देश में ऐसे काल में ऐसे दिशा में करें कि जहां एकाग्रता भंग ना हो दृष्ट ये हैं। एकाग्रता के अनुकूल दिग्देशादि विषय नियम है और एकाग्रता ये उपासना का साधन है भाष्य हैं थोड़ा क्या टीका है थोड़ी टीका को देखिए तु एव अंगाश्रित अनाश्रित उपासनसु प्राच्यादि दिशि तीर्थादी देशे प्रदोषादी अस्ति नवा इति उभयथा संभवात संभवात्शय तो ये कहते हैं कि तुम अंग अनाश्रित अनाश्रित उपासु तो पूर्व अधिकरण का विषयभूत जो अंग अनाश्रित उपासना उन्हीं उपासनाओं के विषय में इस अधिकरण में भी विचार हो रहा है कि प्राच्यादि दिशी तीर्थादि स्थाने प्रदोषादि काले नियमों नवा, तो ये जो प्राच्यादि दिशा विषयक तीर्थादि स्थान विशेष विषयक और प्रदोष कालादि काल विशेष विषयक नियम उपासनाओं में होगा या नहीं होगा ऐसा संशय होता है और ये संशय का हेतु क्या है तो कहते उभय था संभवा का, इन प्राचीन पूर्वादि देश दिशा विशेष में और दिशा का नियम पालन नहीं करेंगे तब भी देखा जा रहा है उपासनाएं होती उपासना इसलिए उभयता का मतलब दिशादि का नियम पालन करने पर भी उपासनाएं होती है दिशादि का नियम पालन न करने वाले भी उपासक दिखते हैं इसलिए संशय हो रहा है तो उभयता संभवत यानी उपासना का अनुष्ठान दोनों प्रकार से संभव होने से ये संशय हैं। अब पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि एक पहले संगति पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की एक संगति यानी इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व रूप संबंध है पूर्व अधिकरण का विषय और इस अधिकरण का विषय अंग कर्मा अनाश्रित उपासनाएं हैं। कर्मां अवबद्ध उपासनाएं नहीं स्वतंत्र उपासनाएं। पूर्व अधिकरण में भी विषय थी, इस अधिकरण में भी वही कर्म अना, आ, कर्मांग अनाश्रित उपासनाएं ही विषय है इसलिए इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ एक विषय विषयत्ूप संबंध बनेगा <coughs> पूरोपक्ष पक्ष है उपास्ती नाम विवाद यागा इति पूर्व तो जैसे वेद के द्वारा बताए गए यज्ञादि में दिग्देश काल का नियम होता है ऐसे वेद के द्वारा ही प्रतिपादित यह स्वतंत्र उपासनाएं भी होने से इनमें भी दिग्देश कालादि का नियम कर्म के तरह रहेगा यह पूर्व पक्ष रहेगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष के मत में फल है अत्र दिगादिसु आदर फलम अत्र यानी पूर्व पक्ष मत है पूर्व पक्ष के मत में दिगादि, दिगादि का उपासक के द्वारा आदर किया जाएगा यह फल होगा और सिद्धांतें तो अनादर सिद्धांत में आग्रह नहीं रहेगा कि ये ये ल हो तभी उपासना होगी हो नहीं तो नहीं होगी है तब भी होगी नहीं है तब भी उपासना होगी एकाग्रता की जरूरत है इसलिए सिद्धांते तु दिगा अनादर ऐसे लगाना फल ये फल हो जाएगा ध्येय चित्त एकाग्र प्राधान्यात यथे उपासना के लिए मुख्य आवश्यकता है उपास्य में चित्त का समाहित होना एकाग्र होना इसलिए ध्येय यानी उपास्य चित्त एकाग्र प्राधान्यात प्राधान्या एकाग्र हाँ? तो चित्त एकाग्र प्राधान्यात चित्त की एकाग्रता आवश्यक है और प्रधान आक्षिप्त देशादिग्रहण से उचित उचित ऐसा इति छपा है कि नहीं, नहीं दूसरे आपका पुस्तक हमारा तो एक जैसा कौन सी पुस्तक है उचित तत्वादि विवेक प्रधान आक्षिप्त देश देशादि ग्रहणस्य से उचितत्वादि विवेक इति विवेक ये उचितत्वाद इति विवेक ऐसा होना चाहिए वो तो कोई बाद में देख लेना तो अर्थ निकलता है कि जो प्रधान साधन है प्रधान साधन कौन है चित्त की एकाग्रता उसके द्वारा आक्षिप्त जो देशादि है उसका ग्रहण करना है का अर्थ है वह देश उपासक अपना ले, वह देश उपासक अपना ले जहाँ उसका चित्त एकाग्र रहता है जरूरत नहीं कि सबको हिमालय में ही रहना है वही चित्र एकाग्र होगा जो ठंडी सहन नहीं कर सकता गर्मी में ही अभ्यास है रहने का तो उसका वहां ध्यान नहीं होगा एकाग्र मन नहीं होगा इसके लिए तो एकाग्रता जिसकी जिस स्थान में जिस दिशा में जिस काल में होती है उस काल में वह उपासना का अभ्यास करें उस समय में कर लें उस देश में कर लें उस दिशा में कर लें ये नियम है तो ध्येय चित्त एकाग्र प्राधान्या प्रधान आक्षिप्त प्रधान शब्द से लेना वो एकाग्रता एकाग्र चित्त का आक्षिप्त देशादि ग्रहणस्य से इसलिए उपासक को अपना चित्त जहा एकाग्र होता है ऐसा अधिक देश काल का ग्रहण करना उचित है ये विवेक है ये निर्धारण करना है आगे कहते हैं कि अर्थ लक्षण ये मूल में था ना कि इति यश्य मती तम प्रतिहालेश का अर्थलक्षण इसमें अर्थलक्षण शब्द का अर्थ करते हैं फलक फल लिंगक अर्थ इसमें अर्थ शब्द फल का वाचक है कि दिग्देश कालादि का फल है उपयोग हैं किसमें एकाग्रता में तो आयका एकाग्र यानी चित्त की एकाग्रता है फल और उस फल की ज्ञापक फल का ज्ञापक ये नियम रहेगा दिग्देशादि रहेंगे इसलिए उपासक के लिए दिग्देशादि का नियम अर्थ लक्षण है अर्थ है अर्थ का ज्ञापक है एकाग्रता का ज्ञापक है अब भाष्य में देखिए <स्थाँगा> भाष्य क्या पहले सूत्र को देखिए तो यग्रता तत्रा विशेषात यग्रता तत्रा विशेषात यत्र शब्द परामर्शक है देश काल का तो यत्र यानी यश्याम दिशी ये यानी ये ये यानी काले ऐसा तो जिस देश जिस काल और जिस देश में दिशा में चित्त की एकाग्रता होगी का अर्थ है एकाग्रता में इनका विनियोग किया जा रहा उपयोग किया जा रहा व्याजी यत्र एकाग्रता इन शब्दों का प्रयोग करके दिग्देश काल का उपयोग चित्त की एकाग्रता में है ये बता रहे और उपासना का साधन चित्त की एकाग्रता है इसलिए उपनिषद ने लिखा है ना शांत उपाशीत शांत उपासित यहां एकाग्रता है चित्त को शांत करना है और जो शांत होगा वो उपासना कर सकता है तो व्यास जी वही शांत उपासित कोई आधार बना करके कह रहे हैं कि शांत करने के लिए चित्त को जरूरत है उनकी दिग्देश काल की और शांत चित्त से उपासना होती है ध्यान होता है हा तो यत्र यने जिस दिश, दिशा में जिस देश में जिस काल में अब साधक के चित्त की एकाग्रता ठीक ठीक बने तत्र यानी तस्म दिशी तस्मिन देशे तस्मिन काले साधक उपासित साधक उपासना करे का अर्थ है एकाग्र चित से उपासना करे शांत उपासित इसी श्रुति का अर्थ इस सूत्र से बता रहे हैं तो यत्र एकाग्रता तत्र यानी तत्र से लेना उसी दिशा काल और देश को उसी दिशा काल और देश में उपासित तो ऊपर से जोड़ देना उपासना करे ध्यान करें इसलिए देश का नियम नहीं बताया जा रहा कि इसी दिशा में नियम करेंगे तो उसी दिशा में करना होगा उसी काल में करना पड़ेगा पितृ कार्य करना है तो मध्यान्ह में ही करना होगा चाहे वो रामेश्वर में करें या बद्रीनाथ में करें मध्यान्ह में करना होगा निश्चित काल है तो ऐसा ये काल नहीं बताया जा रहा कहते जिस साधक का चित्त एकाग्र जिस देश में जिस काल में जिस दिशा में होता है उसी दिशा काल और देश में साधक उपासना करें क्योंकि उपासना का जो साधन है चित्त की एकाग्रता वह उसी इसमें हो रही है अविशेष ऐसा क्यों तो कहते अविशेषात् अर्थ है विशेष नियम न होने से <सक्ष़ीव> उपासना के लिए दिग्देश कालादि विशेष का विधान न होने से ये अविशेषात् अर्थ है जैसे कर्म के लिए नियम है ऐसा दिग्देश कालादि का कालादि विशेष का नियम उपासना के लिए शास्त्र के द्वारा न बता बताया न जाने से विशेष का है उसका अभाव होने से तो ये इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि यत्रेव अस्य यशि देशे काले वा एकाग्रता भवति एकग्रता त्रवासी कहते जिस दिशा काल और देश में उपासक के के उपासक मन की एकाग्रता सरलता से हो जाए जाय बिना प्रयास के अनायास जिस देश काल आ, में उसका मन एकाग्र होता है तथा यानी ऐसे दिग्देश काल में ही उपासित तो उपासना करें प्राची प्राचीन प्रवणादि वत विशेष अश्रवणात् सूत्रस्थ अविशेषात् अर्थ कर दिया कि जैसे कर्म के लिए बताया जाता है कि यह यज्ञ इसी दिशा में करें यह कर्म इसी देश विशेष में करें इसी काल विशेष में करें ऐसा कर्म के लिए जैसा दिग् दे, देश काल का नियम विशेष सुना जाता है यानी वो विशेष बताने वाला श्रुति का वचन विशेष है ऐसे उपासना के लिए प्राचीन प्राचीन दिशा पूर्व दिशा आदि विशेष का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से ये यह यहां पर कहा अस्त्र अविशेषात् अर्थ बताते हुए वेष अस्त्र ऐसा क्यों तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि एकाग्रता इष्टाया सर्वत्र अविशेषा तो जो ध्यान के लिए इष्ट साधन है अव्यभिचारी साधन है चित्त की एकाग्रता वह जिस किसी भी देश जिस किसी भी काल और जिस किसी भी आ, दिशा में संभव है समान रूप से अलग अलग साधकों की अविशेष समान हो जाती हैं इसलिए यह दिग्देश का नियम नहीं रहेगा यह सिद्धांत है अब थोड़ी टीका है इसको देखिए प्राचीन प्रवणे शब्द का अर्थ करते हैं एक भाष्य में प्राचीन प्रवण शब्द आया है ना तो प्राचीन प्रवण शब्द का अर्थ करते प्राग देशे निम्न स्थाने तो जो पूर्व दिशा के प्रति थोड़ा ढलान वाला देश है उसे कहा जाता है प्राचीन प्रवण यानी पश्चिम की ओर उठा हुआ और पूर्व की ओर ऐसे है जो ढलान जिसकी ऐसा स्थान वो है प्राचीन प्रवण का मतलब पूर्व के ओर झुका हुआ तो प्राचीन प्रवणे यानी प्राग देशे निम्न स्थान और वैश्वदेवम कुरियात तो प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवम देवम कुरियात ये श्रुति वाक्य है बीच में प्राचीन देश का अर्थ कर दिया कि प्राग देशे निम्न स्थाने तो पूर्व दिशा आ, के ओर नीचे के झुका हुआ जो स्थान है उसमें विश्व विश्वदेव देवता का याग किया जाता है इति वत अत्र दिगादि विशेषो न सूर्यते तो जैसे कर्म के लिए दिगादि का नियम है ऐसा अत्र यानी उपासना में दिगादि का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है अतः अनुमानम अप्रयोजकम इसलिए पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया है कौन सा ये यागा व अस्ति अस्थि दिगादि नियम उपास्ति नाम उपा, उपासनाओं को पक्ष बना करके उपास उपास्ति नाम दिगादि नियम ये प्रतिज्ञा है और वो है विहित्वात हेतु यागादिवत दृष्टान्त है तो ये जो अनुमान है पूर्व पक्ष का उपासना में भी दिगादि का नियम बताने वाला वह अनुमान अप्रयोजक है का अर्थ है अनुकूल तर्क रहित है विशेष अश्रवन असिद्धम शकते नु विशेषमी तो ननु विशेष अभी इदी भाष्य की है। ये जो सूत्रस्थ अविशेषात का अर्थ करते समय भगवान भाष्यकारणी प्राची प्राची न प्राचीदिक पूर्वान्न प्राचीन प्रवनादि वो विशेष अश्रवना ये जो हेतु का व्याख्यान किया सूत्रस्थ सिद्धांतियों ने उस पर आक्षेप करते हैं आपका जो हेतु है वो असिद्ध है वेद में दिग्देशादि का उपासना के लिए नियम बताने वाला वाक्य है आप कह रहे हो कि दिगादि विशेष को बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है ये जो आपका कथन है यह असिद्ध है क्योंकि श्वेता श्वेतर उपनिषद में दिगा दिगा नियम बताने वाला मंत्र प्राप्त होता है उपलब्ध है इस अभिप्राय से कहते हैं नाम का जो आपका हेतु है वह असिध है इति शंकते ऐसी शंका पूर्व पक्षी करते हैं कि ननु विशेषम अपि केचित आ मनंती कुछ शाखा वाले उपासना में विशेष का भी पाठ करते हैं आमनतेने कथयंती हाँ, वर्णन करते हैं वो कहा शुचो तो शब्द वहुका विवर्जिश्दाश्रियादि मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा प्रयोजयेत इति यथा इति तो ये जो श्रुति है श्वेता श्वेत का मंत्र रूपा इसमें देश विशेष का कथन हुआ है इसलिए देश आदि का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है ये कहना गलत है ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं तो इस मंत्रस्थ कुछ शब्दों का अर्थ टीकाकार बताते हैं सम शब्द और सूची शब्द तो प्रसिद्ध अर्थ का इसलिए उसका अर्थ नहीं बताया शर्करा शब्द का अर्थ कर रहे हैं शर्करा शब्द का अर्थ चीनी नहीं कंकड़ ये करते हैं कि शर्करा यानी सूक्ष्म पाषाणा सूक्ष्म पाषाण कहते जिसको कंकड़ कहते हैं हम लोग नहीं तो ध्यान के लिए बैठे हैं तो चूब रहे नीचे से नो पत्थर छोटे छोटे तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा इसलिए जहां ऐसे चूहने वाले कंकड़ नहीं हैं ऐसा स्थान हो तो शर्कर आने सूक्ष्मा और जलाश्रयन जलाश्रयन लिखा है ना बाकी तो वन्नी शब्द भी स्पष्टार्थक है वालूका का भी अर्थ होता है ये जो रेत कहीं रे, रेग में ध्यान करने के लिए बैठेगा हवा उड़ेगी आंख खुला है तो आंख में जा करके वो रेता बैठेगा ना कान में भर जाएगा कहीं तो ऐसा कहते हैं कि वहां आंधी आती है तो टीला जहां है वो खाई बन जाती है और खाई टीला जैसी बन जाती तो उसमें दब जाएगा ध्यान करते करते है जैसे रत्ना कर वाल्मी बन गए वाल्मिक वो कर दिया ऐसे रेगिस्तान में बैठ करके ध्यान ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा तो इसलिए कहते हैं कि अब ये जलाश्रय शब्द एक आया है ना शब्द जलाश्रय आदि भी वर्जन के साथ अन्वय है यानी शब्द वर्जित विवर्जित स्थान जलाश्रय विवर्जित स्थान इसमें जलाश्रय शब्द से क्या लेंगे तो कहते हैं शीत निवृत्त्यर्थम जलाश्रय वर्जनम मतलब तो जहां बहुत जा नमी रहती है ऐसे स्थान कई गुफाएं ऐसी होती पानी टपकता रहता है उसमें और ऐसे गुफा में जाकर के बैठेंगे तो जुकाम आदि हो जाएगा हाँ विक्षेप होगा तो ओ शीत निवृत्त्यर्थम जलाश्रय वर्जनम ये नहीं कि नदी किनारे नहीं ऐसा स्थान जहां पर कहीं कमरा भी ऐसा हो जिसमें नमी फमी बहुत हो तो वो स्थान वर्जित ये कहा जा रहा है और चक्षुपीड़न शब्द एक आया है मंत्र में उसका अर्थ है मच्छर तो आंख खुली है तो आंख के अंदर भी छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना मच्छर दो एक तो काटने वाले होते हैं एक छोटे छोटे होते हैं जहाँ पानी जम जाता है वहाँ ये होता है वो ज्यादातर आँख में जा करके घुस जाता है तो जलाश्र ये चक्षुपीडन यानी मशक और वाचनिकम वाचनिकादी नियमम अंगीकृत्य चित्त एकग्रे विरुद्धेशु देशादिगत प्राचीन प्रवण्वादीस अनादर इति भावे न सूत्रकृत उपदिशती तो ये जो कहा है वहां पर उसमें आगे कहते हैं उच्चते भाष्य में आया न कि सत्यम अस्ति एवं जातीय को नियम तो इस प्रकार का नियम मूल में आया है वचन नियम बताने वाला ये आप ठीक कह रहे हो लेकिन कहते हैं कि सतीतु सती तो एक तर सुरुद विशेषेश आचार्य आचष्टे तो कहते हैं उपासक के हितैषी बनकर के आचार्यने भगवान सूत्रकार आचार्य शब्द का प्रयोग जब करते भस्कर भगवान तो सूत्रकार के लिए आचार्य आचष्टे क्या कि ये तस्मिन सती यानी ये जो वाचनिक नियम है ये सब रहते हुए भी तदगत जो विशेष है उस विशेष पर अनियम बताते हैं ये कैसे ज्ञात हो रहा है कहते हैं मनोनुकूलें ये शब्द प्रयोग करने से तो मनोनुकूले ऐसा श्रुतिर् यग्रता तत्र दर्शे एवं दर्शयती मनोनुकूले इस शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने यही बताया है और उसी को ध्यान में रख करके भगवान सूत्रकार ये बताते हैं सुर्द होकर के कि ये ऐसा देश ऐसा काल ऐसी दिशा में उपासना करे उपासक जहां उपासना में अत्यंत उपयोगी चित्त की एकाग्रता संभव है वो नियम बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि सती तु एक तदगत तद्गत विशेषेशु अनियम तद्गत विशेष याने देशगत और कालगत जो विशेषताएं हैं उस विशेषता का यह नियम नहीं है कि ये इन इन विशेषताओं से संपन्न देशादी हो तभी वो होगा ऐसा नियम नहीं है मनोनुकुले इति ऐसा श्रुतिर यत्र एकाग्रता तत्र एवं एक तर्शी क्योंकि मनोनुकुले यह श्रुति यही बता रहे कि चित्त की एकाग्रता महत्वपूर्ण है वो जिस देश में जिस काल में जिस दिशा में संभव हो वो दिशा अपनानी है और सभी साधकों को सभी दिग देश काल अनुकूल ही पड़े चित्त की एकाग्रता के लिए ये जरूरी नहीं है इसलिए तदगत विशेषताएं और दिशाएं तो रहेगी ही लेकिन ये प्राचीन दिशा ही होनी चाहिए पूर्व पश्चिम दिशा नहीं ये सब नहीं होगा ऐसा नियम नहीं थोड़ी टीका है कि वाचनिकम सम नियमम देशादीनियम अंगीकृत चित्तकाग्र विरुद्धेशु देशादीगत प्राचीन प्रवण्वादीस अनादर इति सूत्रकृत सुवदति कि सम समादी विशेष जो श्रुति ने बताया हुआ नियम है उसको स्वीकार करते हुए चित्त एकाग्र विरुद्ध चित्त की एकाग्रता के विपरीत जो देशादिगत विषय से प्राचीन प्रवणत्वादि इनके लिए अनादर आचार्य उपासक के लिए कहते हैं कि उनका आग्रह नहीं रखना है श्रुत भावना सूत्रकृत उपदिशति देशादि आग्रहे यदि देशादिगत इनका आग्रह करेंगे प्राचीन प्रमणत्वादी का गते चित्त विक्षेपात समाधि भंगस्यात समाभूत मुख्य तो ध्यान है और वो ध्यान टूटे न इसके लिए जरूरी है चित्त की एकाग्रता चित्त की एकाग्रता के अनुकूल दिग्देश काल होने चाहिए इतना मात्र उस मंत्र का अभिप्राय ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमाय